सीधे होकर बैठेंगे आसन लगा लीजिए अन्य कार्यों को विराम दीजिए शांत रहें, लेखन कार्य बंद कर दीजिए एकाग्र चित्त होकर बैठना है आंखें बंद कर लीजिए एकाग्रता की स्थिति बनानी है अब परम पिता परमेश्वर की स्मृति बनाइए परम पिता परमेश्वर यहाँ विद्यमान हैं हमारे साथ हैं यहाँ हैं अभी हैं अपने में हैं और अपने हैं ऐसे परम पिता परमेश्वर को हम संबोधित करेंगे उनके मुख्य नाम ओम के द्वारा गहरा श्वास लीजिए ओ साथ कहेंगे हे परमेश्वर, हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं आपकी कृपा से, आप से हम आपका ध्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रारंग प्रारंग हे, परमेश्वर, हे परमेश्वर इस कार्य को हम निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सकें अब संकल्प लेना है मेरे साथ कहेंगे मैं संकल्प लेता हूं कि उपासना काल में बाह्य वृत्तियों को उत्पन्न नहीं करूंगा हे परमेश्वर मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए अब कुछ मानसिक सज्जा करेंगे सबसे पहले तो अपने को सतर्क और सावधान रखेंगे कि आलस्य प्रमाद ना आवे नींद ना आवे यदि नींद आती है तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे कुछ देर के लिए खड़े होकर फिर बैठ जाएंगे शांतिपूर्वक खड़े होंगे कुछ देर खड़े रहेंगे और फिर बैठ जाएंगे अब अपने लक्ष्य का चिंतन करना है हमारे जीवन का लक्ष्य है समस्त दुखों से छूटना और पूर्ण आनंद को प्राप्त करना हमारा हर प्रयास यही रहता है इसके लिए ही होता है कि हम सुखी हो जाए पर हम प्रयास वहां करते रहते हैं जहां से हम पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकते हम समस्त दुखों से केवल और केवल ईश्वर की कृपा से ही छूट सकते हैं इसलिए हे परमेश्वर हम आपकी उपासना अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, प्रेम पूर्वक करेंगे सांसारिक संबंधों को भुला देना है किसी भी प्रकार के सांसारिक स्मृतियों को नहीं उठाना है स्वस्वामी संबंध को हटाना है अर्थात जो भी हमारे पास है उन सब के स्वामी ईश्वर हैं हम नहीं व्याप्य व्यापक संबंध बनाएंगे अर्थात ईश्वर व्यापक है और मैं व्याप्य हूं मेरे अंदर बाहर सर्वत्र हे परमेश्वर आप विद्यमान हैं ईश्वर प्रणिधान की स्थिति बनाएंगे हे परमेश्वर आप मुझे देख सुन जान रहे हैं और जो भी मेरे पास है सब आपकी कृपा से है अत्यंत एकाग्रता की स्थिति बनाए रखेंगे मन को शांत रखना है राग द्वेष से रहित रखना है अब प्राणायाम करेंगे एक प्राणायाम करना है श्वास बाहर निकालिए मन में ओम का जप करना है ओम सर्व रक्षक ओ सर्वरक्षक जब घबराहट होने लगे तब धीरे धीरे श्वास अंदर लेना है एक प्राणायाम पूरा हुआ प्रत्याहार की स्थिति बनानी है बाह्य विषयों से ध्यान हटा देना है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है धारणा का संपादन कीजिए शरीर में किसी एक स्थान का चयन करते हुए उस स्थान पर मन को स्थिर करना है मन को एकाग्र करना है अब प्रकृति का चिंतन हे परमेश्वर आपने प्रकृति से इस सारे संसार की रचना की है इस दृश्य जगत का उपादान कारण प्रकृति है प्रकृति अर्थात सत्व रजस तमस नामक सूक्ष्मतम परमाणुओं का समुदाय यह परमाणु जड़ है इन परमाणुओं से आप पहले महतत्व नामक पदार्थ बनाते हैं महतत्व से अहंकार नामक पदार्थ बनाते हैं अहंकार से पांच तन्मात्राएं पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और मन बनाते हैं पांच तन्वात्राओं से अर्थात पांच सूक्ष्म भूतों से आप पांच पाँच भूत महाभूत बनाते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश फिर इन पंच महाभूतों से मनुष्य पशु पक्षी आदि के शरीर वृक्ष वनस्पति सूर्य चंद्र जल अग्नि वायु आदि बनाते हैं यह सारा संसार आपने हमारे कल्याण के लिए रचना की है हे परमेश्वर यह संसार संसार के पदार्थ साधन हैं आपको प्राप्त करने के समस्त दुखों से छूटने के हे परमेश्वर इस प्रकृति के स्वरूप को मैं अच्छी प्रकार से जान जाऊं। हे परमपिता परमेश्वर मुझे संसार और संसार के पदार्थों का तत्व ज्ञान दीजिए जिससे मैं इन सांसारिक पदार्थों में आसक्त ना हो, केवल इनका प्रयोग करूं। रूप रस गंध शब्द स्पर्श इनसे पूर्ण सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है ऐसी ऐसा मुझे तत्व ज्ञान दीजिए मेरी अविद्या का नाश कीजिए मैं अविद्या के कारण संसार में उलझा हुआ हूं संसार में दौड़ रहा हूं संसार के पदार्थों में आसक्त हूं हे परमेश्वर मेरी इस अविद्या को नाश कीजिए अब आत्मा का चिंतन करना है स्वयं की अनुभूति बनाइए मैं आत्मा हूँ अत्यंत सूक्ष्म हूँ प्रकृति से भी सूक्ष्म हूँ निराकार हूँ मेरा कोई रूप रंग आकृति नहीं है मैं नित्य हूँ सदा से हूँ और सदा रहूँगा मुझ आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है मुझे मैं आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता हूँ हे परमेश्वर मुझे शरीर से आप संयुक्त करते हैं इसी का नाम जन्म है मैं आत्मा अविनाशी हूं एक देशी हूं कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में आपके अधीन हूं मुझ आत्मा में इच्छा प्रयत्न ज्ञान आदि गुण है मैं आत्मा अपनी शक्ति से न देख सकता हूँ न सुन सकता हूँ न बोल सकता हूँ हे परमेश्वर जब आप मुझे साधन देते हैं तब मैं देखने में समर्थ होता हूँ सुनने में समर्थ होता हूँ बोलने में समर्थ होता हूँ एक आत्मा से दूसरी आत्मा का निर्माण भी नहीं होता है हम अपने माता पिता की आत्माओं के अंश नहीं हैं हम हमारी सत्ता पृथक है हे परमेश्वर मैं आत्मा आपका भी अंश नहीं हूं मुझ आत्मा की अलग सत्ता है और आपकी अलग सत्ता है आप सर्वव्यापक हैं और मैं एक देशी हूं मैं अल्पज्य और अल्प शक्ति वाला हूँ आप सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। आप कभी अविद्या से युक्त नहीं होते हैं और मैं अविद्या से युक्त हो जाता हूं अब हम परम पिता परमेश्वर का ध्यान करेंगे ईश्वर की स्मृति बनाना है परम पिता परमेश्वर हमारे साथ हैं हे परमेश्वर आप मेरे साथ हैं यहाँ विद्यमान हैं मेरे अंदर बाहर सर्वत्र हैं हे परमपिता परमेश्वर मुझे अपनी अनुभूति कराइए आप ज्ञान स्वरूप हैं प्रकाश स्वरूप है ज्योति स्वरूप है अर्थात ज्ञान स्वरूप है अविद्या को दूर करने वाले अविद्या का नाश करने वाले, हमारी अविद्या का नाश कीजिए प्रभु आइए और हमारे जीवन में विद्या का प्रकाश कीजिए आ ज्योतिर्मय हे ज्योतिर्मय आुगो युगों युगों से अविद्या में जीवन मेरा है प्रभु मेरी सुनी कुटिया में ज्ञान का दीप जलाओ आओ हे ज्योतिर्मय आतिर्मय आम परमपिता परमेश्वर से संबंध बनाए रखते हुए अब हम वेद मंत्र के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करेंगे hmm. रसेन तृप्त न कुतनो नमीव विद्वा नीभायम आत्मा धीर जनो नमे विद्वा विभाय वृद् आत्मा धीर युवा अकामो धीरो अमृत स्वयंभू हे परमेश्वर आप कामनाओं से रहित हैं अर्थात आप अपने लिए कोई इच्छा नहीं रखते हैं आपको किसी भी प्रकार की सांसारिक कामनाएं नहीं है धीरो आप विद्वान हैं सर्वज्ञ हैं अपने नियमों से विचलित ना होने वाले हैं अमृतः आप मृत्यु से रहित हैं आपकी कभी मृत्यु नहीं होती है स्वयं भू हे परमेश्वर आप स्वयं सिद्ध हैं आपको किसी ने उत्पन्न नहीं किया है रसेन तृप्तो आप आनंद रस से परिपूर्ण हैं सुख स्वरूप हैं न कुतश्च नो न आप में किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है तमेव विद्वान न विभाय मृत्योर आत्मान धीरम अजरम युवानम हे परमेश्वर आप जो कि सर्वव्यापक हैं परमात्मा हैं विद्वान हैं जराहीन हैं अर्थात निर्बल नहीं होते हैं शक्तिहीन नहीं होते हैं युवा हैं सदैव बल से युक्त हैं बलशाली हैं ऐसे आप परमात्मा को जानकर मृत्यु रूपी दुख से डर नहीं लगता है हे परमपिता परमेश्वर आपकी कृपा से हम आपको शीघ्र अनुभव करें और हम भी मृत्यु रूपी दुख से निर्भीक बन जाएं, जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं, ऐसी हम पर कृपा कीजिए अब हम जप वाक्य के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करेंगे ओ सचिद नंद ओ सचिदा परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं आप सत्य हैं अर्थात आपकी सत्ता है आप यहां विद्यमान हैं आप चित्त हैं अर्थात चेतन हैं, आप हमें जान रहे हैं अनुभव कर रहे हैं आप आनंद स्वरूप हैं आनंद से परिपूर्ण है हे परमेश्वर हमें, हमें भी आनंद दीजिए अब हम गायत्री मंत्र के माध्यम से जप करेंगे दो बार गायत्री मंत्र का जप करना है ओ भूर्भुव स्व तत्स भर्गो देवस्मही धो न आप केवल सुनेंगे और मन में वैसी भावना बनाने का प्रयास करेंगे हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं आप हमारे जीवन के आधार हैं दुखों के नाशक हैं सुख स्वरूप हैं हे परमेश्वर आप जगत उत्पादक हैं ऐश्वर्यों के दाता हैं सबसे उत्तम है सबसे श्रेष्ठ है वर्णीय है आप समस्त क्लेशों का नाश करने वाले हैं शुद्ध स्वरूप हैं दिव्य गुणों से युक्त हैं और दिव्य गुणों के दाता हैं। हे परमेश्वर हम अत्यंत श्रद्धा पूर्वक आपका ध्यान करते हैं आपकी कृपा से हम दिव्य गुणों को धारण कर सकें हे परमेश्वर हमारी बुद्धियों को उत्तम गुणकर्म स्वभावों में प्रेरित करिए हमें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए जिससे हम आपको शीघ्र प्राप्त कर सकें अब संध्या के मंत्रों के माध्यम से ईश्वर से संबंध स्थापित करेंगे ओ सी र पीतोंव ना वाक् प्राण ओ वाक वाक, चक्षुचु वकुनातु सर्वत्र मिश्रतो वसि सूर्या सौधाता दिश्व मिशतो वसी सूरिया चंद्रमसौता यहामक स्वाहा पृथिवी चातरीक्ष देवी दीरीष्ट ीतए शोरिव प्राचीद्निरपतिरसि रक्षिता शेभ्यो नमोपति्यो नमो भ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमाशुभ्यो नम अस्तु ेष्टम वीष्मंबूज दक्षिणादिगिंद्रोधिपतिरश्चिराक्षिता पितर ईषव हेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु य महा प्रतीची दिग्वुणिपतिदु रक्षितामोधिपति्यो नमो नमः रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु येष्टम वेष्मोज भेद दीशी दिखोमोिपतिव रक्षिताशन ऋषव तेज्यो नमोधिपति्यो नमो रक्षितृभ्यो अस्तु ईशुभ्यो नम तेभ्योस्तुस्म स्मस्तंबूज वे द ध्रुवादिष्णुरपतिष्रीव रक्षितामोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु येष्टम व्यय धीस्मोजे द ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिषि रक्षिता वर्षम शे्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु योस्मा वैम धीषम स्तंबोजे द मस स्व पश्य उतर देवत्र सूर्य मगन्म ज्योतिम उदुति जातवे दस दहं केतव दृशे विश्वाय सूर्य चित्र देवा मुदगादनीक चक्षुरिस्वुणस्ग्नेब्रव्या्याम सूर्य आत्मा जगत स्तुष्च तचुदेविम पुस्ताुक्रमुच्च्चर पश्येम शरद शत जीव शरद शत शुणुयाम शरद शत बभ्रवाम शरद शतमी ना सैम शरद शत भूयश्च शरद शता ऊ भूर्भुव स्व सविर्वरेण्यम भर्गोदेव से धीमे धो न प्रचोदया हे ईश्वर दयानिधे दयानिधिवृपया नेन जपोपासना कर्मण धर्मकामोक्षाण सद सिद्धिर्भविन्न ओ नम शवाय च मयो भवाय चम शंकराय चयस्कराय चम शिवाय शिवतराय शांति ही, शांति ही, शांति ही। अब आप सुनेंगे और वैसी भावना बनाने का प्रयास करेंगे हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं सर्व व्यापक हैं आनंद स्वरूप हैं हे परमेश्वर हमारे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि कराइए हमें सब प्रकार से सुखी करिए आपकी कृपा से हमारी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां स्वस्थ रहें बलवान रहें पवित्र रहें हे परमेश्वर आप सर्व शक्तिमान हैं हम कदापि पाप कर्मों को ना करें आपके दंड से सदैव भय करें हे परमेश्वर आप सर्व व्यापक हैं आप सदैव हमारा कल्याण और हित चाहते हैं आपने नाना प्रकार के पदार्थ हमारे हित के लिए बनाए हैं हम इनका सदुपयोग करें हे परमेश्वर आपके उपकारों के लिए हम आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं आपको बारंबार नमन करते हैं हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे आपके प्रति समर्पित रहेंगे हे परमेश्वर आपकी कृपा से हम दीर्घायु को प्राप्त हो और जीवन पर्यंत आपकी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भक्ति करें हे परमेश्वर आप न्यायकारी हैं कर्म दृष्टा हैं कर्म फल प्रदाता है हमें आप पर पूर्ण विश्वास है इसलिए हम हमारे साथ जो अन्याय होता है या हम जो द्वेष भाव को उत्पन्न करते हैं उस द्वेष भाव को आपके न्याय पर छोड़ते हैं हम कदापि द्वेष से युक्त ना होवें कदापि क्रोध ना करें हे परमेश्वर हमारे मन में सबके प्रति कल्याण और हित की भावना हो हम सभी के कल्याण और हित के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर हमें उत्तम बुद्धि प्रदान कीजिए जिससे हम समस्त दुखों से छूट जाएं और शीघ्र आपको प्राप्त करें अब परम पिता परमेश्वर से आप प्रार्थना करिए जो भी हमारे कष्ट हैं दुख हैं वह ईश्वर के समक्ष रखना है हे परमेश्वर आपकी कृपा से ही हम अपने जीवन को दुर्गुणों से रहित कर सकते हैं सद्गुणों से युक्त कर सकते हैं आपकी कृपा से ही हम विशेष आत्मबल को प्राप्त कर सकते हैं जिससे हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं हे परम पिता परमेश्वर मेरे साथ कहेंगे हे परमेश्वर हमें ज्ञान बल उत्साह आनंद पराक्रम शौर्य सुख शांति संतोष धैर्य सहनशीलता त्याग तपस्या सरलता विनम्रता निष्कामता निरभिमानता जितेंद्रियता बुद्धिमत्ता आदि दिव्य गुण प्रदान कीजिए अब परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हे परमेश्वर, आप अनंत काल से हम पर अनंत उपकार कर रहे हैं आपकी कृपा से हमें यह जीवन मिला है आप ही हमारे परम रक्षक हैं सहायक हैं आपका हम अत्यंत धन्यवाद करते हैं अब विराम करेंगे धीरे धीरे आँखों को खोल सकते हैं हमारा जीवन अत्यंत मूल्यवान है हमारे पास समय बहुत कम है और काम बहुत अधिक है हमारे अंदर अविद्या का पहाड़ है और जीवन बहुत छोटा है इसलिए हमें सजग और सावधान रहकर समय का बहुत सदुपयोग करना है विशेष रूप से योगाभ्यास करना है जिससे हम अपने मन को अत्यंत पवित्र बना सके अब एक भजन तू कर प्रभु से प्रीत ही दिन बीतते जाते हैं तू कर प्रभु से प्रीत ही दिन बीतते जाते हैं तू हार के बाजी जी जाते हमें हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है हम अभी भी जीत सकते हैं अभी भी अपने जीवन को सुधार सकते हैं महान बना सकते हैं योगाभ्यास कर सकते हैं तू हार के बाजी जीत यू ही दिन बीतते जाते हैं तू कर प्रभु से प्रीत यू ही दिन बीत जाते हैं शुरू से है ये ताना बाना आने के संग जाना केवल आप सुनेंगे समय सीमा के अनुसार सुनेंगे मुट्ठी बांधे जग में आए खाली हुए रवाना है यही जगत की रीत ही दिन बीतते जाते हैं तू कर प्रभु से प्रीत यूं ही दिन बीतते जाते हैं सेकण संगी साथी जहा में बन है तेरे सहारे तू है इनका बहुत प्यारा ये है तेरे प्यारे पर वहाँ नहीं कोई मी यू ही दिन बीतते जाते हैं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 तू कर प्रभु से प्रीत ही दिन बीतते जाते हैं ही दिन बीतते जाते हैं अब विराम करते हैं सबको सादर नमस्ते जी हाँ जी अपना संकल्प या व्रत याद रखना है आज कौन से दो काम करने हैं ईश्वर के कर्मों को देखना है और हमें दुखी नहीं होना है दिन भर प्रसन्न रहना है आनंद में रहना है ईश्वर में रहना है ठीक है और किन किन महानुभावों को नींद आई थी और खड़े हुए थे कोई भी खड़ा नहीं हुआ वैसे वो खड़ा होना कोई कंपलसरी नहीं था कोई आप पर दबाव नहीं है आपकी इच्छा के अनुसार नींद आती है तो आप खड़े हो सकते हैं फिर थोड़ी देर बाद बैठ सकते हैं उससे आपकी नींद हट जाएगी वैसे किन किन महानुभावों को नींद आई थी कृपया हाथ ऊंचा करिए अच्छा तो नींद भगाने का प्रयास करना